श्री गर्ग संहिता गोलोकखंड पांचवा अध्याय भिन्न भिन्न स्थानों तथा विभिन्न वर्गों की स्त्रियों के गोपी होने के कारण एवं अवतार व्यवस्था का वर्णन भगवान श्रीहरि कहते हैं वैकुंठ में विराजने वाली रमा देवी की सहचर्याँ श्वेत द्वीप की सखियाँ भगवान अजित अर्थात विष्णु के चरणों के आश्रित उर्ध्व वैकुंठ में निवास करने वाली देवियां तथा श्री लोकाचल पर्वत पर रहने वाली समुद्र से प्रगटित श्री लक्ष्मी की सखियां ये सभी भगवान कमलापति के भगवान से व्रज में गोपियाँ होंगी पूर्वकृत विविध पुण्यों के प्रभाव से कोई दिव्य कोई अदिव्य और कोई सत्व रज तम तीनों गुणों से युक्त देवियाँ व्रजमंडल में गोपियाँ होंगी रुचि के यहाँ पत्र रूप से अवतीर्ण द्योलोकपति रुचिर विग्रह भगवान यज्ञ को देखकर देवांगनाएं प्रेम रस में निमग्न हो गई तदनंतर वे देवल जी के उपदेश से हिमालय पर्वत पर जाकर परम भक्ति भाव से तपस्या करने लगी ब्रह्मण वे सब मेरे ब्रज में जाकर गोपियां होंगी भगवान धन्वंतरी जब इस भूतल पर अंतर ध्यान हुए उस समय संपूर्ण वो सदियाँ अत्यंत दुख में डूब गईं और भारतवर्ष में अपने को निष्फल मानने लगी फिर सब ने सुंदर स्त्री का वेश धारण करके तपस्या आरंभ की चार युग व्यतीत होने पर भगवान श्री हरि उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले तुम सब वर मांगो यह सुनकर स्त्रियों ने उस महान वन में जब आंखें खोलीं तब उन श्रीहरि का दर्शन करके वे सबकी सब मोहित हो गई और बोली आप हमारे पतितुल्य आराध्य देव होने की कृपा करें भगवान श्री हरि बोले औषधि स्वरूपा स्त्रियों द्वापर के अंत में तुम सभी लता रूप से वृंदावन में रहोगी और वहां रास में मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। श्री भगवान कहते हैं ब्राह्मण भक्तिभाव से परिपूर्ण वे बड़भाग्नि वरांगनाएं वृंदावन में लता गोपी होंगी इसी प्रकार जालंधर नगर की स्त्रियाँ वृंदावती भगवान श्रीहरि का दर्शन करके मन ही मन संकल्प करने लगी ये साक्षात श्रीहरी हम सबके स्वामी हो उस समय उनके लिए आकाशवाणी हुई तुम सब शीघ्र ही रमापति की आराधना करो फिर वृंदावन की ही भांति तुम भी वृंदावन में भगवान की प्रिया गोपी हो गई मत्स्यावतार के समय मत्स्य विग्रह श्रीहरि को देखकर समुद्र की कन्याएं मुग्ध हो गई थी श्री मत्स्य भगवान के वरदान से वे भी व्रज में गोपियां होंगी मेरे अंशभूत राजा पृथ्वी बड़े प्रतापी थे उन महाराज ने संपूर्ण शत्रुओं को जीतकर पृथ्वी से सारी अभीष्ट वस्तुओं का दोहन किया था उस समय बरहिस्मती नगरी में रहने वाली बहुत सी स्त्रियां उन्हें देखकर मुग्ध हो गई और प्रेम से विबल हो अत्री जी के पास जाकर बोली महा समस्त राजाओं में श्रेष्ठ महाराजा पृथु बड़े ही पराक्रमी हैं ये किस प्रकार से हमारे पति होंगे यह बताने की कृपा कीजिए अत्रि जी ने कहा तुम सब शीघ्र ही आज इस गौ को दुहो यह संपूर्ण पदार्थों को धारण करने वाली धारणामयी धरणी देवी है तुम्हारे सारे मनोरथों को चाहे वे समुद्र के समान अगाध अपार एवं दुर्गम ही क्यों न हो अवश्य पूर्ण कर देंगे ब्रह्मन तब उन स्त्रियों ने मन को दोहन पात्र बनाकर अपने मनोरथों का दोहन किया इसी कारण से वे सबके सब, सब वृंदावन में गोपियां होंगे बहुत से श्रेष्ठ अफसराएँ जिनका रूप अत्यंत मनोहर था और जो कामदेव की सेनाएं थीं भगवान नारायण ऋषि को मोहित करने के लिए गंधमादन पर्वत पर गई परंतु उन्हें देखकर वे भी अपनी शुद्ध बुध खो बैठी उनके मन में भगवान को पति बनाने की इच्छा उत्पन्न हो गई तब सिद्ध तपस्वी नारायण मुनि ने कहा तुम ब्रज में गोपियाँ होगी और वहीं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा ब्रह्मण सुतल देश की स्त्रियॉँ भगवान बामन को देखकर उन्हें पाने के लिए उत्कट इच्छा प्रकट करने लगी फिर तो उन्होंने तपस्या आरंभ कर दी अतव भी वृंदावन में गोपियाँ होंगी दिन नागराज कन्याओं ने शेषावतार भगवान को देख उन्हें पति बनाने की इच्छा से उनकी सेवा समाराधना की है वे सब बलदेव जी के साथ रास विहार करने के लिए व्रज में उत्पन्न होंगे कश्यप जी वसुदेव होंगे परम पूजनी आदित्य देवकी के रूप में अवतार लेंगे प्राण नामक वसु शूरसेन और ध्रुव नामक वसु देवक होंगे वसु नाम के जो वसु हैं उनका उद्धव के रूप में प्रागट्य होगा परायण दक्ष प्रजापति अक्रूर के रूप में अवतार लेंगे कुबेर हृदय नाम से और जल के स्वामी वरुण कृतवर्मा नाम से प्रसिद्ध होंगे पुरातन राजा प्राचीन बरही गद एवं मरुत देवता उग्रसेन बनेंगे उन उग्रसेन को मैं विधानतः राजा बनाऊंगा और उनकी भली भांति रक्षा करूंगा। भक्त राजा अम्बरीश युविधान और भक्त प्रवर प्रहलाद सात्विकी के नाम से प्रगट होंगे क्षीर सागर संतनों होगा वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण साक्षात पितामह के रूप में उत्पन्न होंगे दिवोदास सल के रूप में एवं भग नाम के सूर्य धृतराष्ट्र के रूप में अवतीर्ण होंगे पूसा नाम से विख्यात देवता पांडु होंगे सत्पुरुषों में आदर पाने वाले धर्मराज ही राजा युधिष्ठिर के रूप में अवतार लेंगे वायु वायुदेवता महान पराक्रमी भीमसेन के तथा स्वयंभु मनु अर्जुन के वेश में प्रकट होंगे शत्रुपाजय सुभद्रा होंगे और सूर्य नारायण कर्ण के रूप से अवतार लेंगे अश्विनी कुमार नकुल एवं सहोदय होंगे धाता महान बलशाली बाल्हीिक नाम से विख्यात होंगे अग्नि देवता महान प्रतापी द्रोणाचार्य के रूप में अवतार लेंगे कली का अंश दुर्योधन होगा चंद्रमा अभिमन्यु के रूप में अवतार लेंगे पृथ्वी पर द्रोणपुत्र अस्वस्था माँ साक्षात भगवान शंकर का रूप होगा इस प्रकार तुम सब देवता मेरी आज्ञा के अनुसार अपने अंशों और स्त्रियों के साथ यदुवंशी कुवंशी तथा अनान्य वंशों के राजाओं के कुल में प्रकट हो पूर्व समय में मेरे जितने अवतार हो चुके हैं उनकी रानियाँ रमा का अंश रही हैं वे भी मेरी रानियों में सोलह हजार की संख्या में प्रकट होंगी। श्री नारद जी कहते हैं राजन कमलासन ब्रह्मा से यो कहकर भगवान श्रीहरि ने दिव्य रूप धारिणी भगवती योगमाया से कहा भगवान श्रीहरि बोले महामते तुम देवकी के सातवें गर्भ को खींचकर उसे वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो वे देवी कंस के डर से व्रज में नंद के घर रहती हैं साथ ही तुम भी ऐसे अलौकिक कार्य करके नंदरानी के गर्भ से प्रकट हो जाना श्री नारद जी कहते हैं परम श्रेष्ठ राजन भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने परात पर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अपने वचनों द्वारा पृथ्वी देवी को धीरज दे वे अपने धाम को चले गए मिथलेश्वर जनक तुम भगवान श्री कृष्ण चंद्र को साक्षात परिपूर्णतम परमात्मा समझो कंस आदि दुष्टों का विनाश करने के लिए ही ये इस धराधाम पर पधारे हैं शरीर में जितने रोए हैं उतनी जीवाएँ हो जाएं, तब भी भगवान श्री कृष्ण के असंख्य महान गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता महाराज जिस प्रकार पक्षीगण अपनी शक्ति के अनुसार ही आकाश में उड़ते हैं वैसे ही ज्ञानी जन भी अपनी मति एवं शक्ति के अनुसार ही भगवान श्री चंद्र की दिव्य लीलाओं का गायन करते हैं इस प्रकार श्रीगर्घ संहिता में गोलोखंड के अंतर्गत नारद बहुलास्प संवाद में अवतार व्यवस्था का वर्णन नामक पांचवा अध्याय पूरा हुआ